विक्रम तुरंत ही सोलन से लखनऊ जाने के लिए निकल पड़ा सोलन के सबसे करीब का एयरपोर्ट शिमला में था लेकिन वहां से लखनऊ के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध नहीं थी इस वजह से विक्रांत पहले सोलन से भागकर चंडीगढ़ पहुंचा बस से चंडीगढ़ पहुंचने के बाद उसने चंडीगढ़ से सीधे लखनऊ की फ्लाइट ली सोलन से चलने के तकरीबन चार घंटे के भीतर ही वो लखनऊ पहुंच चुका था वो लखनऊ अकेले गया था बाकी के टीम मेंबर्स को सोलन में ही रुककर काम करने के लिए लगा रखा था लखनऊ पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी लेकिन अभी उसके पास आराम करने का वक्त नहीं था लखनऊ पहुंचते ही उसके पास हर्षित की कॉल आ गई हर्षित ने उसे केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन किया था उसने विक्रांत को बताया कि उसे अजय ठाकुर की पत्नी के बारे में पता लग गया है उसका नाम मीरा था और वो ही रूही की बायोलॉजिकल मदर थी अजय और मीरा की एक बेटी थी जिसका नाम था अंकिता ठाकुर उसका जन्म 25 जनवरी उन्नीस को हुआ था रिकॉर्ड में यह भी इन्फॉर्मेशन है कि जन्म के बाद से ही अंकिता ठाकुर मिसिंग है उसका पता आज तक नहीं चल पाया है ओ इसका मतलब रूही का असली नाम अंकिता है अंकिता ठाकुर विक्रांत हल की सांस छोड़ते हुए कहा सर मैंने लोकल पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड भी चेक किया हर्षित ने आगे बताते हुए कहा वहाँ के रिकॉर्ड के अनुसार अंकिता ठाकुर 10 साल तक लापता रही थी जब 10 साल तक उसका कुछ पता नहीं चला तो फिर पुलिस द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया ओह बेचारी रूही बहुत कुछ झेला है इस लड़की ने बचपन से ही माँ बाप का साया उठ गया फिर बेचारी गलत रास्ते पर निकल पड़ी ओह विक्रांत ने दुख प्रकट करते हुए कहा अच्छा ये जोधन ने फिर रूही को गोद ले लिया लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जोधन ने भी रूही को किसी मकसद से ही गोद लिया था कुछ न कुछ तो है अभी विक्रांत हर्षित के साथ फोन पर बात कर ही रहा था कि अचानक से उसके अदृश्य शक्ति का मैसेज आ गया उसका आज का टास्क पूरा हो चुका था विक्रांत नए ओडवर्ड को जानने और आज के सक्सेस रेट को जानने के लिए बेहद उत्सुक हो रहा था सो उसने फटाफट हर्षित के साथ बात खत्म करते हुए कहा अच्छा हर्षित अभी फोन रखता हूँ लेकिन हाँ अगर केस रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना चाहे जो टाइम हो मुझे तुरंत कॉल करना है। ओके सर एक और इन्फॉर्मेशन थी आप हर्षित कुछ और कहना चाह रहा था ठीक है ठीक है अभी फोन रखता हूँ हर्षित अभी विक्रांत को कुछ और भी बताना चाह रहा था लेकिन विक्रांत अदृश्य शक्ति का मैसेज चेक करने के लिए इतना उतावला हो रहा था कि उसने हर्षित की पूरी बात सुने बगैर ही फोन रख दिया उसने सोचा कि एक बार पहले अदृश्य शक्ति के मैसेज को देख लो उसके बाद फिर आगे की अपडेट ले लेंगे So, उसने हर्षित का फोन रखने के तुरंत बाद ही अदृश्य शक्ति के मैसेज को खोल दिया उसका आज का सक्सेस रेट एक परसेंट था आज के दिन के लिए उसका कोडव चंद्रमा और पानी था जिसको विक्रांत ने बखूबी पूरा किया था इसी वजह से उसका सक्सेस रेट एक परसेंट का था साथ ही उसे तीन खास तरह के टूल भी दिए गए थे ये तीनों टूल विक्रांत के लिए बिल्कुल नए थे आज से पहले कभी उसे इन तीनों टूल में से कोई भी टूल नहीं मिला था पहला टूल था एक लाइफ डिटेक्टर दूसरा था लिप रीडिंग डिवाइस और तीसरा था मेटल डिटेक्टर लाइफ डिटेक्टर टूल का मुख्य इस्तेमाल किसी की जान बचाने के लिए किया जा सकता है क्योंकि इस टूल की मदद से आसपास के एरिया में जान बचाने वाले साधन को ढूंढा जा सकता है इसके बनाम जो दूसरा टूल था वो था लिप रीडिंग डिवाइस जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा था कि इस डिवाइस की मदद से बिना किसी की आवाज सुने सिर्फ उसके होठों के मूवमेंट के सहारे ही उसकी बातों को समझा जा सकता है यह डिवाइस विक्रांत के काफी काम आ सकती है अब वो काफी दूर से सिर्फ फोटो का मूवमेंट को देखकर किसी की भी बातें सुन सकता था इसके बाद विक्रांत को जो तीसरा टूल मिला था वो था मेटल डिटेक्टर जाहिर है इस टूल की मदद से विक्रांत किसी भी तरह के धातुओं को खोज सकता था वैसे विक्रांत का इंटरेस्ट इस वक्त टूल से ज्यादा नए कोडब पर था वो केस की जांच करने के लिए सोलन से इतनी दूर लखनऊ आया हुआ था ऐसे में वो अदृश्य शक्ति द्वारा दिए जाने वाले कोडवर्ड की मदद से ये जानना चाहता था कि वो जिस दिशा में केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है क्या वो सही है विक्रांत मनी मन सोच रहा था कि अगर उसे आज अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड में पहाड़ शब्द दे दिया गया तो फिर इसका मतलब है कि वो सही दिशा में काम कर रहा है और निश्चित रूप से उसे लखनऊ आने का फायदा मिलने वाला है सो विक्रांत ने तुरंत ही अपने नए कोडवर्ड को जानने के लिए अदृश्य शक्ति के सिस्टम में टाइप किया पल भर में उसके सामने अगले दिन का कोडवर्ड उभर कर आ गया उसकी इच्छा पूरी हो गई थी क्योंकि तौर पर उसे यहाँ पर केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वक्त विक्रांत लखनऊ एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में बैठा हुआ सोच विचार कर रहा था तभी फिर से उसका फोन बच पड़ा उसने देखा की फोन के स्क्रीन पर हर्षित का नाम लिख कर आ रहा था विक्रांत को याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले भी हर्षित फोन पर कुछ कहना चाह रहा था लेकिन उसने जल्दबाजी में फोन रखवा दिया था लेकिन अब हर्षित दोबारा से फोन कर रहा है इसका मतलब जरूर वो कोई इम्पोर्टेंट न्यूज देना चाह रहा है ने तुरंत फोन उठा लिया। हाँ, बताओ, क्या हुआ? सर वो मैं आपको एक और न्यूज देनी थी एक्चुअली बैड न्यूज हर्षित ने काफी नर्वस होते हुए कहा क्या क्या न्यूज बताओगे सर वो रूही रूही फिर से भाग गई क्या क्या बकवास कर रहे है कैसे भाग वो विक्रांत चौंक उठा उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा तुम लोग कर क्या रहे हो एक लड़की तक तुमसे नहीं संभल रही कहा भागी वो और उसका जीपीएस सिस्टम कहाँ है वो काम नहीं कर रहा है क्या उसने जीपीएस निकाल तो नहीं दिया नहीं सर यहाँ तो कोई जीपीएस नहीं है हर्षित ने नवस होते का, उसकी कलाई में जीपीएस सिस्टम लगा था तो शायद उसने अपनी कलाई को तो क्या बकवास कर रहे हो अभी उसका एक अंगूठा खटा है अब वो खुद ही अपनी कलाई काट लेगी क्या विक्रांत ने हर्षित को फटकारते हुए कहा तुम लोग जीपीएस टैक करो मिलेगी मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये कमीनी अपने बाप को बचाने के लिए ना पहुंच जाए हम्म, एक मिनट एक मिनट विक्रांत फ़ोन पर चिल्ला ही रहा था कि अचानक से उसकी नज़र अपने अपोजिट साइड की बेंच पर बैठी हुई रूही पर पड़ी है और शायद जब विक्रांत हर्षित रूही से कटे हुए अंगूठे और बाप को बचाने की बातें कर रहा था तब शायद रूही सबको सुन रही थी इस सब बातें सुनकर रूही को थोड़ा बुरा लगा और उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए अपना मिडिल फिंगर दिखा दिया ठीक है मुझे पता है वो कहाँ है तुम अभी फोन रखो मैं बाद में बात करता हूँ और हर्ष से कहा और फिर उसने गुस्से से को तेरते सर, सर, तो तो हुए लेकिन कभी किसी की पीठ में खंजर नहीं भोंगते है हमें जो करना होता है वो मुंह पर करते हैं ऐसे किसी की पीठ पीछे उसे बुरा भरा नहीं कहते ज्यादा लग सो समझी विक्रांत ने रूही को गुस्से से घूरते हुए कहा एक तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ ऊपर से तुम मेरा ही गला काटने के फिराक में रहती हो मैंने तुम्हें अपनी कस्टडी में रखा है और जो तुम बार बार ऐसे भाग के पुलिस को मजाक बना रखा है ना, मैं इस पर एक्शन ले लूँ तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी एक बात और जान लो जब तक मेरी कस्टडी में हो तब तक मजे में रह रही हो जानवी को तुम्हारी कस्टडी दे दू ना तो फिर आठ बाई आठ के कमरे में बंद रह के रखेगी तुम्हें ऊपर से रोज सुबह शाम अपना हाथ भी साफ करेगी कोई सुनने वाला नहीं रहेगा उधर इस वक्त विक्रांत की आंखों में आखा डालकर देख रही थी मानो वो विक्रांत के दिल को अपनी आंखों से छलनी कर रही थी उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया और फिर उसने विक्रांत से कहा सर एक बात तो है चाहे आप मानो या ना मानो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है आप उस पर शर्मिंदा भी है है ना है ना अच्छा चलो ये बता दो कि आपका मकसद क्या है मकसद मकसद ये है कि मैं पहले तुम्हारा फायदा उठाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करूंगा और फिर तुम्हारा मर्डर करके तुम्हारा सिर काट कर केस का अगला विक्टिम तुम्हें बनाऊंगा विक्रांत ने रोहि को गुस्से से घूरते हुए कहा क्या बेवकूफ हो क्या तुम देखो तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो जैसे यहाँ आई हो वैसे ही अगली फ्लाइट पकड़कर वापस सोलन पहुंच जाओ समझी मेरे सबर का इम्तेहान मत लो तुम बता रहा हूँ मैं अच्छा तो फिर ये लीजिये मेरी तरफ से एक तोहफा इतना कहते रूही ने विकांत की तरफ एक घड़ी फेंक दिया और फिर बोल पड़ी ये जो आपके हाथ में घड़ी है ना ये वो आपके पीछे बैठे अंकल जी की है तो अभी मैं जो कह रही हूँ वो कीजिए वरना मैं चोर चोर कहकर शोर मचाना शुरू कर दूंगी फिर देख लो आप हो ये बात है विक्रांत ने घड़ी को अपने हाथों में पहन लिया और फिर रूही की तरफ देखकर बोला तो फिर चिल्लाओ जल्दी मैं तीन तक गिनती गिन रहा हूं तब तक तुम शोर मचाना शुरू कर दो वरना फिर मैं शोर मचाऊंगा एक दो नहीं नहीं, नहीं नहीं रुकी रुकी रुकी रूही को अंदाजा लग गया था कि विक्रांत उससे भी बड़ा बेशरम है वो वाकई में शोर मचाने लग जाएगा ऐसे में उसने हार मान लिया सर मैं ये कह रही थी कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप दिखते कैसे थे मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं है तो कम से कम मैं अपना असली घर तो देख लूँ आज तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा असली घर कहाँ पर है सर मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करूँगी बल्कि आपकी मदद ही करूँगी प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो मुझे जानना है कि मैं कहाँ से आई हूँ ठीक है लेकिन आगे से ध्यान रखना कि मेरे साथ कभी होशियारी नहीं क्योंकि ने मुस्कुराते हुए कहा फिर उसने बेंच पर ही अपना सिर ऊपर करके आंख बंद कर लिया और मन ही मन सोचने लगा कि अब चूंकि रूही भी मेरे साथ ही है तो फिर मुझे अपना प्लान अलग तरीके से बनाना होगा